प्रायन अम्भव प्रवृद्धि प्राणी कर स्रजय, उसने दिया मैं सृष्टि करू इन लोगों को अगले मैं कह रहे अम्भव प्रवृति ये प्राणियों के कर फल भोग का स्थान विशेष है ऐसे लोगों को उसने सृजन करने के संकल्प किया एवं आरोप इम लोका नृत्य ऐसा इक्षण करके वह आत्मा इन समस्त लोकों को सृष्टि किया यदिह बुद्धि मानस तक्षादी एवं प्रकार सृज इतिरम जैसे कोई बुद्धिमान तक है वो क्या सोचता है एवं प्रकार सृषि मैं इस प्रकार के जो है मकान आदि को या लकड़ी के बनाव पादियों को सृजन करूँगा ऐसा निश्चय करता है संकल्प करता है उसके अंतर उन्हीं की सृष्टि कर डालता है उसी प्रकार त शंका होता है के बड़ी है, जैसे करने वगैरह से भिन्न उपादान कारण है उसके पास सामग्री है और यहाँ इसके के पास तो कोई सामग्री है ही नहीं स्विन्न कुछ भी नहीं है यहाँ स्विन्न रूपेड़ा माया है और वह माया भी इस समय निष्क्रिय होकर रह रही है, है ना? और उस माया में सकल जीवों का स्टोक करके ऐसी अवस्था में स्वीन जब कोई उपादान आदि है नहीं तो वो कैसे सृजन करेगा दृष्टान्त तो दमता है सो नोपादान तक्षादी प्राद आदि युक्त निरुपादान कथम लोग करके जो तक्षादी है ये प्रसाद आदिओं को निर्माण करते हैं यह बात तो उचित तो लगता है लेकिन निरुपास्तु तो आत्मा इस आत्मा के पास तो कोई है नहीं तो वह किस प्रकार से लोगों को सृष्टि करेगा नहीं सोष भाई तो शिकार करते हैं भाई इसमें कोई दोष नहीं है शंका करने में क्यों सलिल स्थानीय आत्मू नाम रूपया कर रहे सलीला करके पार्ट काट दो। ये। वैसे एक टिपन ये के? हाँ, एक नंबर टिप्पण देख लो स्पष्ट बोल भी रहे व्याकृत रूपत्म नाम रूपये दशा में भी नाम रूपता थी अव्याकर दशा में नाम रूपता रहेगी कार्यकार को अभेद करता हुआ रूपत्व कथन करने जा रहे हैं सलिलस्ता युक्त वक्तु अव्याकृत अव्याकृत अवस्था में तो सलील भाव गाना चाहिए तो इसलिए जब हम अव्या के लिए दृष्टाना है तो क्यों केवल सलील इतनी ही होनी चाहिए फेन शब्द नहीं होना चाहिए विशेष तत्कृप सतय अभिव्यक्ति उपगम अभिप्रा कम वकदेय अथवा सतय अभिव्यक्ति उपगम फेन भी व था लेकिन कैसे अनव्यक्त में था और वह अभिव्यक्ति को प्राप्त होने वाला है इस अभिप्राय से फेन शब्द को साथ उपयोग कर देता है तो कोई जो है दोष नहीं माने जाते, सकते उस दिमाग में नीचे फेन यहाँ पर अव्यक्त वाला है उससे अच्छा लफड़ा हटाई दो झंझट खत्म शलिल क्या है अव्याकृत फेन आदि व्याकृति सलील स्थान ही आज तो नाम रोते अव्याकृत शानी है जो यहाँ प्रद्रम में क्या है आत्मभूत है वो और वहाँ या नाम रूप है नाम रूप या कैसा है अव्यक्त कहा अव्याकृत नाम रूपे अव्याकृत नाम रूप सब अव्याकृत अवस्था वाले है आत्मिक शब्द वाचे और क्या रात तो शब्द वाचे है और आत्म तो शब्द होता है उसमें क्या हो गया व्याकृत फेन स्थानीय जगत व्याकृत स्थानीय जो जगत है वह उपादान भूत संभवतः उस जगत का उपादान वो अव्यकृत जो अव्याकृत है वो व्याकृत का उपादान कर और वो अव्याकृत गाय है वो आत्मा आत्म भूते आत्म भूत अव्या आत्मा के स्वरूप में ही अभेद पूर्वक स्त्री भाव में उपस्थित होकर जिसको लोग सांकार को प्राप्ति मिलवा है उस रूपे न्या में ही माया विद्यमान है अत माया उपान कारण को ढूंढना नहीं पड़ता उसको स्विन्नता बाहर कहीं नहीं है उसके पास आत्मा को स्विन्न स्व्य स्व परिचिन अन्य कोई उपादान करण को ढूंढने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि उसके अपने स्वरूप में ही इस जगत का उपादान कारण करण जो अव्या कर माया है वो विद्यमान है वो उपादान भूत संभव तस्मात आत्म भूत नाम रूप उपादान है सन सर्वज्ञ व जगत निर्मिमिता अविरुद्धम इसलिए आत्मभूत ही नाम रूप आत्म उपाय तो कारण वाला होते हुए वह सर्वज्ञ ईश्वर माया व जो है वह जगत का निर्माण करता है कथन करने में कोई विरोध नहीं है टीका में भी स्पष्ट है घटाधि परिणाम दूसरी पंक्ति परिणामी उपादन वक्तव्य पूर्व पक्षी का ये आशंका ये भाई वेदादी जो व्यावहारिक है घटादि के समान इसलिए इनका भी कोई न कोई परिणामी उपाद कारण बनाना चाहिए घट का उपाय है पुणा उस भिन्न है उसी प्रकार ईश्वर ऐसी भिन्न जगत गोपालन कारण कुछ बताओ ये क्वेश्चन था, था और न चाता क्यों ये ना तो तो के सकता ये पूर्व पक्षि भाव तीयदारे पर अंगीकृत्य तीवक्तन्नावस्थम बीजभूतम अव्याद्या मायांत प्रति विद्याशी सिद्धम परिणामी उपादन अस्ती इत्यादोषी थी सिद्धांत ने क्या जवाब दिया ठीक है को हम परिणामी मान लेंगे परिणाम मान करके भी जवाब दे रहा है पूर्व अनुरूप जवाब देने के प्रयास है इस वास्तव में हम परिणामवाद मानते हैं नहीं हैं पूर्व पक्ष के अनुसार ही जवाब देने के लिए कुछ समय के लिए मान लिया चलो परिणामवाद मान करके जवाब दो अंगीकृत्य तथा अनुभव्यक्त नाम रूप अवस्थम बीजभूतम जो नाम रूपात्मक अवस्था क्या है बीजभूत अवस्था अव्याकृत है उसी को अनिश्रुतियों में कहा भी है तब आसी तमाम आसीत महान इत्यादि विभिन्न उपनिषदों में सब श्रुति प्रमाण है तीन श्रुतियाँ अलग अलग है इतने श्रुति से प्रसिद्ध जो उस अव्याकृत को लेकर उसके परिणाम उसी को परिणामी उपान करण न रहे हैं अनवि नाम रूप शब्दित अव्यास्तना आत्मा में अध्यस्त हो ईश्वर जो अव्यागृत है जो मायावचिन चैतन्य है वो कहीं और नहीं वो आत्मा में ही है वो अभेद कर अध्यस्त और अधिष्ठान कर दिया ने पैदा कर दिया, दिया, दिया। इन वास्तव में आत्मा संकल्प कर सकता है न आत्मा उत्पन्न करता है हुआ ही नहीं जगत जब आत्मा में जो मायाव चिंतन ईश्वर है अव्यक्त नाम से जो कहा जा रहा है उसी से व्यक्त रूप जगत उत्पन्न होता है परिणाम परिणाम मान जो अविद्या है उसका अधिष्ठान होने के नाते वास्तव में आत्मा क्या है विवर्त परिणाम उत्पादन करना आत्मा तत्व क्यूँकी वो दोनों के दोनों आत्मा से अभिन्न होने के जो अभिन्न तो प्रतीत होता है स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं है अतः वो मृषा है मान्यकृतवी मृषा है व्याकृतवी मृषा है इसे तयोर सब कर दिया मिशाता आत्मन अद्वितीय नत्मा के अद्वितीय का भी कोई हानि नहीं होता इस बात को मन दिया नाम रूपे अव्यकृत ऐसे भाषाकर ने कहा था यह परिणाम वाद और विवर्त का लक्षण भी दिए हैं जो कि आप लोग पढ़े हैं वेद परिभाषा वगैरह में आया है परिणामो तीसरा नाम पंक्ति टिप्पणी में नमोपादान सम्यता भावा तुम सत्ता का नामो नाम परिणाम किसको कहते हैं उपादान की सम्ताह की अन्यतावा हो जाए जैसेवादी लोग मानते है उसको कहते परिणामवाद विवर्तवाद क्या है उपादान कारण के विषम सत्ता की जो उत्पत्ति हो जाए उसका नर्तवाद नाम अभी यहाँ परिणामो नामो लक्षण कोटि में निजोड़ देना अतः अच्छा घटादियों क्या है वर्तवादी है कहीं परिणामवाद है इसलिए अथवा सबसे शुरू कर रहे इसकी भी आप पहला अवतरण करें बहुत सुंदर है काम है इधर घटाश भी विवर्त था परिणामों नाम विवर्तता धन्यो नास्त यहाँ और परिणाम नाम का कोई चिड़िया जो विवर्त से भी नहीं वही टिप्पण में आपने देखा और बाद में उत्तर वर्तीय ने परिणाम बाद विवर्त का में लक्षण भेद करने का प्रयास किया है वाक्य में परिणाम और विवर्त में कोई खास अंतर नहीं है क्यों आत्मागण परिणाम है और आत्मागण विवर्त है आत्मा के प्रतिष्ठान है अविद्या का परिणाम है और आत्मा में दिखाई देने का नाम आपने विवर्त कह दिया इसलिए वास्तव में परिणाम ही विवर्तम क्या आखिर परिणाम नाम ना विवर्त पर चलिएय वाची आरम्भाधिकरण न्याय न ये बात हम अपने मन से नहीं करे आनंद की रिकार बोलते है आरम्भाकरण का अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में उस अधिकरण के अनुसार में बोल रहा हूँ नंबर विद्या तदन आरम्भ शब्द आदि ब्रह्म सूत्र दो एक चौदह वहां से विचार के अन्याय के आधार पर विभत ते विकार आत्मकृत परिणाम एक और सूत्र आया आत्मकृत परिणाम ये भी एक ब्रह्म सूत्र ही है, तरही है। तो पूरा उसका सूत्र की व्याख्या भी नीचे दिखाया है टिप्पणकार ने आत्मकृति सात नंबर टिप्पण है प्रकृति ब्रह्म इसलिए ब्रह्म को प्रकृति माना जाएगा यद कारणम ब्रह्म प्रक्रिया अनुस्व कारण ब्रह्म है ना नुण ब्रह्म नहीं या? कारण ब्रह्मा वो क्या होता है आपको प्रक्रिया केवल समझाने के माध्यम ऐसी अनुभूति के रूप प्रति बुद्धि में आरोह करने की इच्छा से जब प्रक्रिया बताई जाती है उस समय हम बोलते हैं वो ब्रह्म कारण ब्रह्म रूपा जो आत्मा है वो स्वयं वो स्वयं अपने आप को एक प्रजा यह हो गया देखा वह व्या व्याकृत हो गया अब मिट्टी जो है अनेक घड़ा हो गया मिट्टी चाह कि मैं अनेक हो जाऊं और हजारों घड़ा सको जो है कौन तो बना मिट्टी और मिट्टी कैसे बना स्वीय हो गया कि मिट्टी से अलग तो होना नहीं कुछ मिट्टी ही अनंत रूप धारण किया उसी प्रकार से वह कारण ब्रह्म रूपा जी ईश्वर ही अनंत धारण कर तो ये कारण रूपा कारण ब्रह्म क्या है वो अपने आप में क्या बना लेगा एक अंतरिया में सुखात्मा बन जाएगा सुशरीर बना लेगा माया ने अपने सुख शरीर बनाएगा और उस सुरी में फिर से उपान उपहान का पंचमाभूत उसके द्वारा वो सुशरी विराट बना लेगा और उस विराट के अंदर प्यारा जगत वाला था तो वही बनेगा आपका सुख शरीर है और सुशरीर से कुछ माया साहब बारह जगत अपना अनुभव है आप था इसलिए कार्यता आत्मा ही बहुत हो गया हम बहुत शराब जाए गरीबी का सारा काम बिगड़ जाता है हमारे यहाँ कहा जगह आ गया और कहीं तो प्राण को भी ब्रह्म कर दिया कहीं ब्रह्म को प्राण कह दिया बुढा पड़ता है उन्होंने सब जगह ब्रह्म ने सीधा त्रोण ही पकड़ लिया सब जगह ऐसे ही सारा काम बिगड़ गया तो इसीलिए सूत्र दिखा दिया इन्होंने सूत्र का मैं स्पष्ट मांगा व्यवस्थित कर्तृत्व व्यवस्थित क्रियमाण शक्ति सम्पादित प्रणाम पूर्व सिद्धों पर सन्नात्मा विशेषण विकारात्मना परिणाम सूत्र में वासी में स्पष्ट लिखा हुआ है वही परमात्मा अपना कर्तृत्व धारण कर लिया और अपने आप को अनेक रूप प्रदान करता हुआ संपादितं और ऐसे व्यक्ति तो ही सब कर सम्पान करना संभव है परिणाम इस प्रकार में आत्मकृत परिणाम इस सूत्र व्याख्या को भी दिखा दिया इस सूत्र कारण परिणाम शब्द प्रयोग अच्छा इसलिए विवर्तवा विवर्त के जगह पर स्वयं ब्रह्म सूत्र में सूत्र कारण क्या कर दिया परिणाम शब्द प्रयोग कर दिया दोनों पर्याय हो गए तत्र तत एव उपादान और जो विद्यमान का उपाहन कारण हो सकता है विद्यमान उपादान कारण नहीं हो सकता माया तो सहाय मात्रम सहायमात्र आत्मा ही वास्तव उपादान कारण बन गया और उसमें माया क्या करेगी सहयोग प्रदान करेगी इस अभिप्रीत आत्मिच एवं विचित्री सूत्रावस्थातर मा वित्त्रा वित्त्रा ये भी एक सूत्र है आत्मचय सूत्र है उस सूत्र को भी आदर बना करके परिहार के लिए अथवा इत्यादि किया का दुष्टान देंगे यथा विज्ञान वन मायावी भाष्यवाद मायावी निरुपादन आत्मे आत्मा आकाशेन ग निर्विंग थे जैसे वहाँ विज्ञान वाहन माया भी है वो क्या करता है आने उसके बाहर कोई वस्तु नहीं अकेला खड़ा हो गया स्टेज में और हार चीज बना दिया हो गया जैसे मांडक वगैरह में आया था ना बताया बातची का उसे रस्सी फेंक दिया रस्सी को सी चढ़ गया है तो यहाँ पर सब कुछ बना लिया आकाश व आकाश भी चढ़ गया वही बैठा होगा फिर वो दूसरा सरकार ऐसी आए उसका कौन है है गान गान। उसकी अपने पास की जो माया शक्ति है अपने अंदर शक्ति है उसी उसने सब निर्माण करके दुनिया को दिखा दिया उसी प्रकार वहात्मा स्व में अभिन परिकल्पित माया शक्ति से ये सारा जूझ उत्पन्न कर देता है कोई नहीं है स्वर्थक स्वतंत्र सत्ता कोई स्वतः जो सत्ता वाला वस्तु उपहान कारण रूप मानने की जरूरत नहीं है आत्मा स्वयं कोई उसने क्या किया, स्वप्न को और आकाशारी मार्ग से जाते हुए के समान गुव इत्यादि रूपेण निर्माण कर दिखा देता है तथा सर्वज्ञो देव उसी प्रकार वह सर्वज्ञ देव है सर्वज्ञान विशिष्ट देव अतएव सर्वशक्ति महाम आत्मेव आत्मत जगद रूपे निर्मित है सर्वशक्ति तो महाम को ही अपने आप, आप को महा महाम से विशिष्ट अपने आप को रूपेण जगत रूपेण निर्माण कर दिखाईता है मान्य युक्त सर्वशक्ति मे का महामाया तो रहित है वो इसके निरुपाद कह दिया एवं सभी कार्यकर्ण उभय असत्यवादी आदि पक्षा प्रशासन न प्रसजन सुनिराकृता जब यह बात मान लिया आपने तो के में कोई कार्य को असत्य मानता है कोई कारण को असत मानता है जो कोई कार्यकार असत्य है कोई कार्य कारण दोनों ही शांति यह समस्त बात इतनी भी है ये सब अपने आप जो है पक्ष हैं ना न प्रसजन इस मंत्रो के आधार आरोप स्पष्ट है की प्रसिद्धि ही नहीं हो सकती सुन विराशन और इनके बारे में हम पहले भी विचार करते हुए भूमि का में ही समय प्रकार निराकरण कर चुका हूँ कौन लोग उसे किन लोकों को सृष्टि किया इस बात को कथन करने जा रहे हैं अम्भो मरिचिर मरम्मा पति सा ईमान लोका न सृजता अम्भो मरिचिर मरम्मा अदो अम्ब परेण विश्व प्रतिष्ठा अंतरक्ष जय पृथ्वी मरो या अधस्ता आप कहते है कि भाई सा ईमान लोका समस्त लोगों को सृष्टि किया अंबो कौन से है चार लोग है। अंबस अम्बस मरीची मरम आप और स्वयं व्याख्या कर रहे अम्ब कौन है ये अम्बस लोग पहली बार तो नाम सुनने को मिल रहा है इधर आदो अदो स्वयं स्वी व्याख्या कर रही जो लोग है जो अधकर सारी के सारे दूर लोग जितनी भी है ऊपर के महारना सत्यन दफा है ना वो सारी की जितनी भी है सारा लोगों को कहा है उसको परेण दिवं द्यू प्रतिष्ठा परेणा दिवं द्यू प्रतिष्ठा जो दूलोक से परे ज्योहू पर जितनी भी है और ऐसा लेकर लोग सहित किसान दिवम भी कह दिया परेणा दिवं जिनकी दुलोक प्रतिष्ठा है ऐसे समस्त लोगों का नाम एक रख दिया अम्बस जो लोग से परे जो हैं और लोक है प्रतिष्ठा जिसका ऐसा जो समस्त लोग हैं है महर्ष जना चार इनको कह दिया क्या कहते की इनका नाम अम्बस है और बीच वाला जो है अंदर अंतरिक्षमी स्वर्ग जो स्वर्ग प्रतिष्ठा है ना उसका पांच हो गया ना दृष्टि के दो ही बच गए वो चार और स्वर्ग प्रतिष्ठा है करके भी ले लिया, भी आ गया। गया अब बुआ और बुआ का नाम कर दिया अंतरिक्ष बीच का है वो लोक है वो मरीची नाम रख दिया उससे भी बहुत सारे लोग है जिन्हें भोजन क्यों कर दिया मरीचिया, मरीची वह भोजन दी मरीच प्रयोग कर दिया तो, तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस अंतरिक्ष में भी बहुत सारे गंधर्व लोग हैं, लोगों के लोग हैं, अलग अलग छोटे बहुत सारे लोग हैं, सिद्ध लोग भी है ना बहुत सारे हैं। है पड़ा है कि पुरुषों का किन्नरों की अवगरा वगैरह अलग, अलग अलग जो लोग होते हैं ये सब ये अंतरिक्ष में ही है पृथ्वी मरो मर लोग क्या है ये पृथ्वी उसी का मरा है हो गए सातों लोगो पर नीचे के रह जो इस पृथ्वी से निकलोगे आता तक के साथ